शुरू का रहन सहन सरगनों और राजाओं की चर्चा हम काफी कर चुके अब हम उस जमाने के रहन सहन और आदमियों का कुछ हाल लिखेंगे हमें उस पुराने जमाने के आदमियों का बहुत ज्यादा हाल तो मालूम नहीं फिर भी पुराने पत्थर के युग और नए पत्थर के युग के आदमियों से कुछ ज्यादा ही मालूम है आज भी बड़ी बड़ी इमारतों के खंडहर मौजूद हैं, जिन्हें बने हजारों साल हो गए उन पुरानी इमारतों मंदिरों और महलों को देखकर हम कुछ अंदाजा कर सकते हैं कि वे पुराने आदमी कैसे थे और उन्होंने क्या क्या, क्या काम किए उन पुरानी इमारतों की संग और नक्काशी से, खास कर बड़ी मदद मिलती है इन पत्थरों के कामों से हमें कभी कभी इसका पता चल जाता है कि वे लोग कैसे कपड़े पहनते थे और भी बहुत सी बातें मालूम हो जाती है हम यह तो ठीक ठीक नहीं कह सकते कि पहले पहल आदमी कहाँ आबाद हुए और रहने सहने के तरीके निकाले बाज आदमियों का ख्याल है कि जहां एटलांटिक सागर है वहां एटलांटिक नाम का एक बड़ा मुल्क था कहते हैं कि इस मुल्क में रहने वालों का रहन सहन बहुत ऊंचे दर्जे का था लेकिन किसी वजह से सारा मुल्क एटलांटिक सागर में समा गया और अब उसका कोई हिस्सा बाकी नहीं है लेकिन, लेकिन किस कहानियों को छोड़कर हमारे पास इसका कोई सबूत, सबूत भी नहीं है इसलिए उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पुराने जमाने में अमेरिका में ऊंचे दर्जे की सभ्यता फैली हुई थी तुम्हें मालूम है कि कोलम्बस को अमेरिका का पता लगाने वाला कहा जाता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोलम्बस के जाने, जाने से पहले, पहले अमेरिका था ही नहीं इसका खाली इतना मतलब है कि यूरोप वालों को कोलम्बस के, के पहले उसका पता नहीं था कोलम्बस के, के जाने, जाने के बहुत पहले से वह मुल्क आबाद और सभ्य था यूकेटन में जो उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको राज्य में है और दक्षिणी अमेरिका के पेरू राज्य में पुरानी इमारतों के खंडहर हमें मिलते हैं इससे इसका यकीन हो जाता है कि बहुत पुराने जमाने में भी पेरू और युकेटन के लोगों में सभ्यता फैली हुई थी लेकिन उनका और ज्यादा हाल हमें अब तक नहीं मालूम हो सका शायद कुछ दिनों के बाद हमें उनके बारे में कुछ और बातें मालूम हो यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहते हैं यूरेशिया में सबसे पहले मेसोपोटे मिस्र क्रेट, हिंदुस्तानी और चीन में सभ्यता फैली मिस्र अब अफ्रीका में है लेकिन हम इसे यूरेशिया में रख सकते हैं क्योंकि वह इससे बहुत नजदीक है पुरानी जातियां जो इधर उधर घूमती फिरती थी जब कहीं आबाद होना चाहती होंगी तो वे कैसी जगह पसंद करती होंगी वह ऐसी जगह होती होंगी जहाँ वे आसानी से खाना पा सके उनका कुछ खाना खेती से जमीन में पैदा होता था और खेती के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है पानी न मिले तो खेत सूख जाते हैं और उनमें कुछ पैदा नहीं होता तुम्हें मालूम है कि जब चौमासे में हिंदुस्तान में काफी बारिश नहीं होती तो अनाज बहुत कम होता है और अकाल पड़ जाता है गरीब आदमी भूखों मरने लगते हैं। पानी के बगैर काम नहीं चल सकता पुराने जमाने के आदमियों को ऐसे ही जमीन चुननी पड़ी होगी जहां पानी की बहुत आयत यही हुआ भी मैसो में वे दजला और फरार इन दो बड़ी नदियों के बीच में आबाद हुए मिस्र में नील नदी के किनारे हिंदुस्तान में उनके करीब करीब सभी शहर सिंधु गंगा यमुना इत्यादि बड़ी बड़ी नदियों के किनारे आबाद हुए पानी उनके लिए इतना जरूरी था कि वे इन नदियों को देवता समझने लगे और जो उन्हें खाना और आराम की दूसरी चीजें देता था मिस्र में नील को पिता नील कहते थे और उसकी पूजा करते थे हिंदुस्तान में गंगा की पूजा होने लगी और अब तक उसे पवित्र समझा जाता है लोग उसे गंगा माई कहते हैं और तुमने यात्रियों को गंगा माई की जय का शोर मचाते सुना होगा यह समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों वे नदियों की पूजा करते थे क्योंकि नदियों से उनके सभी काम निकलते थे उनसे सिर्फ पानी ही नहीं मिलता था अच्छी मिट्टी और बालू भी मिलती थी जिससे उनके खेत उपजाऊ हो जाते थे नदी ही के पानी और मिट्टी से तो अनाज के ढेर लग जाते थे फिर वे नदियों को क्यों न माता और पिता कहते लेकिन आदमियों की आदत है कि असली सबक को भूल जाते हैं वे बिना सोचे समझे लकीर पीटते चले जाते हैं हमें याद रखना चाहिए कि नील और गंगा की बढ़ाई सिर्फ इसलिए है कि उनसे आदमियों को अनाज और पानी मिलता है आगे के पत्र में मैं तुम्हें कुछ और जानकारियाँ दूंगा।